शॉक् शाश्वतमेयमन नृराशा के प्रद ब्रह्म शंभ फणींद्र स्यमश वेद But I'm. श वै जय चम रेणरधर सुधया सूरय गोप वृंदारण्यम स्पद ृति सच्चिद विश्वत्पतवे सपत्रय विनाशय श्रीकृष्ण ज तमनुपेतमेतकयका तुह पुत्रे तमय तया क The path. भगवान की जय परम पूज्य प्राता स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्रीचरणार विंदो में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज पूज्य संतवृंद समादरणीय झुंझुनवाला जी खेत जी कन्होड़िया जी समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः आप लोग ये जो यंत्र है ना इसको स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड में कर लें अभी तो स्वामी जी छूट दे रहे हैं तो एक लाख रुपया यहाँ जुर्माना है हा? और आज जिसका पकड़ा जाएगा उसको गेट से बाहर नहीं जाने देंगे हम लोग वो तो मंदिर के काम में लगेगा अच्छा काम ये है फिर बजा, दो लाख तो पक्के हो गए <laughs> सज्जनों भगवान श्याम सुंदर की जो पावन कथा है वो भी सख्य रस प्रधान जो लीला है वन भोज लीला ब्रह्मा जी भी जिस लीला को देख करके विमोहित हो गए और उनको समोह से दूर भी भगवान कृष्ण की कृपा ने ही किया भगवान कृष्ण की कृपा ही हमारे आपके जीवन को ठीक कर सकती है अन्यथा कोई कितना भी कुछ करता रहे सफलता तो उनकी कृपा के बिना मिलती नहीं ब्रह्मा जी महाराज उनकी प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण की और प्रार्थना भी भगवान के रूप में नहीं आज जिस रूप में उनका वो दर्शन कर रहे हैं उसी रूप में प्रार्थना करते है हाथ में दही भात का कॉल है बांसुरी उनके फेंटे में लगी हुई है एक में टेंटी का आचार है हाथ में एक दंड भी बेत्र जिसको बोलते हैं वो लिए हुए हैं, और ग्वाल बाल, -बाल को खोज रहे भगवान को दिखाना था कि जो ब्रह्म है वही श्री कृष्ण है जो श्री कृष्ण है वही ब्रह्म है और राज ब्रह्मा जी ने उसी स्वरूप की स्तुति की हमारे हृदय की जो अनुभूति है हमारे हृदय का जो स्तर है वहां से जो प्रार्थना निकलती है वो प्रार्थना सफल होती है कामयाब होती है प्रायः कई बार होता क्या है जो ग्रंथों में स्तुतियां लिखी हैं, या प्रार्थनाएं है लिखी हैं, उनका हम पाठ करते हैं लेकिन यह तो उन प्रार्थनाओं के साथ अपना जीवन किसके साथ मिलता है वो देख ले और उस प्रार्थना के माध्यम से भगवान की प्रार्थना करें और यह आप अपने शब्दों में करें आपके हृदय में जो भी भाव है वही प्रार्थना कामयाब होती है अन्यथा कितनी प्रार्थना रोज लोग करते हैं गजेंद्र स्तुति का पाठ बहुत लोग रोज करते होंगे जो संस्कृत के जानकार है गजेंद्र ने तो एक बार ही किया था और भगवान प्रकट हो गए थे यहाँ रोज गजेंद्र सूर्य का पाठ होता और स्वप्न भी नहीं आता क्यों गजेंद्र ने किस मनोदशा में किया था वो मनोदशा जब तक हमारे जीवन की नहीं आएगी तब तक वो प्रार्थना का लिंक वहां से जुड़ेगा नहीं हा तो, या तो जिस प्रार्थना से हमारा ये जीवन का लिंक जुड़ता है वो प्रार्थना करे या अपने हृदय की प्रार्थना करे भगवान के सामने आज ब्रह्मा जी की अवस्था वही है। वो जो सामने देख रहे हैं उसी रूप में प्रार्थना कर रहे हैं पशुपांग जाय पशुनपातीत पशुपाह जो महाराज गोरक्षण का काम करते हैं नंदबाबा और पशुपक्ष अंगाज जाता पशुपांगजाह तस्मयी पशु, पशु जो नंद बाबा के पुत्र हैं नंद बाबा के छोरा है ब्रजभाषा में बोलते हैं छोरा हा? या तो छोरा छोरी बोलते हैं और या तो लाला और लाली बोलते कितने मधुर है ब्रजभाषा हमारे गुरुदेव पुजो स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो लाला और लाली का भी संस्कृत में अर्थ कर देते थे बोले लाल्यते ह लाल्याला लाल्यली जिसका बहुत लालन पालन किया जाए जिसका बहुत प्यार किया जाए उसको बोलते हैं लाला या लाली तो तो गुरुदेव का एक विलक्षण व्यक्तित्व था किसी भी शब्द को वो संस्कृत में घटा देना उसकी व्याख्या कर देना तो आज पशुपांग जाय माने जो पशुन पाती पशु पाती तो पशुपाह नंदा तस्य अंगाज जादा पशुपांगजा तस्मय पशुपांग जाय ऐ श्याम सुंदर मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ और आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूँ ब्रह्मा जी कहते हैं अश्याप देव बबुसो मद अनुग्रह से स्वेच्छा मय से नतु देव बबुसो मद ब्रह्मा जी कहते हैं आपने जो विग्रह धारण किया है ये लगता है मेरे ऊपर कृपा करने के लिए धारण किया है हा? आपको गुरुदेव मिले हैं तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि गुरुदेव आपका उद्धार करने के लिए आपकी करुणा के लिए आपको मिले परीक्षित को और कोई प्रश्न नहीं सोचा जब सुखदेव जी मिले एक ही प्रश्न था जिनकी मौत अत्यंत नजदीक है उसका क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा है ही नहीं जब जप वहां हजारों की संख्या में ऋषि मुनि बैठे थे लेकिन परीक्षित एकमात्र सुखदेव जी के साथ आ, तादात्म कर चुका था यहाँ पर ब्रह्मा जी कहने लगता है, मेरे कल्याण के लिए आपने लीला की है और मेरे कल्याण के लिए ही रूप धारण किया है यद्यपि ऐसा नहीं है इसमें अनेक भक्तों का कल्याण हुआ है उन गायों का कल्याण हुआ है जो बहुत दिन से आकांक्षा कर रही थी कि ठाकुर हमारा कभी दुग्धपान करेंगे उन गोपियों का कल्याण हुआ है जिनकी आकांक्षा थी कि ठाकुर हमारा दुग्धपान करेंगे लेकिन ब्रह्मा जी को लगता है अशाप देव बपुसो मदनुग्रह मेरे अनुग्रह के लिए आपने जो दिव्य वपु धारण किया है शरीर धारण किया है ये कैसा है स्पष्ट हाँ। लिखा है भगवान श्याम सुंदर का जो विग्रह और विग्रह ऐसा ही जैसा हमारा आपका है बोले लेकिन एक फर्क है क्या हमारा आपका जो ये विग्रह है शरीर है ये पंच का बना हुआ है और भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह होता है वो तो पंचभूतों का बना नहीं होता है वो तो सच्चिदानंदमय होता है सच्चिदानंद में भगवान ब्रह्मा जी कहते न तो भूतमय सकोपी ये भूतमय नहीं है पंचभूत का बना हुआ आपका श्री विग्रह नहीं है कैसे निर्णय कर लिया आपने अरे बोले आप बछड़े के रूप में ही आप बन गए ग्वाल वाल के रूप में ही आप बन गए डंडे के रूप में आ भी बन गए अगर पंचभूत का होता तो इसमें से जितना निकाला जाता उतना कम हो जाता ना। इससे इतना निकल भी गया और वो ज्यो का त्यो बना ही रहा अरे पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात, पूर्ण मुदचित की व्याख्या तो यही है ना वो तो पूर्ण श्री कृष्ण से इतने पूर्ण कृष्ण निकल गए ये उपनिषदों की अगर व्याख्या घटानी हो हमारे गुरु जी कहते थे उपनिषदों का सार है भगवत गीता और भगवत गीता की व्याख्या है श्रीमद् भागवत अगर सो उसको सरल ढंग से समझना है उपनिषदों को तो भागवत एक बार सुनना समझना पड़ेगा वहां कहते पूर्ण मदा वो भी पूर्ण है और जो ये संसार उनसे प्रकट हुआ ये भी पूर्ण है पूर्ण से ही पूर्ण महाराज प्रकट हुआ है और पूर्ण प्रकट होने के बाद भी जिससे पूर्ण प्रकट हुआ है वो भी पूर्ण है ऐसा देखा है क्या अरे भाई किसी से कुछ निकाल लो तो कम हो जाएगा मिला दो तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन ये जो प्रकृति के परिणाम है जितने उनमें तो नियम लागू है जो परमात्मा है उसमें नियम लागू नहीं होता और वो ब्रह्मा जी ने यहाँ देख लिया है श्री कृष्ण वैसे ही खेल रहे हैं लेकिन वही श्री कृष्ण बछड़े भी बन गए वही श्री कृष्ण ग्वालवाल भी बन गए तो क्या श्री कृष्ण के विग्रह में कोई कमी आ गई क्या कुछ कम हो गया नहीं यही तो पूर्ण मदह पूर्ण मिदम का पूर्ण अर्थ है यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा इससे मेरे को पता लग गया कि आपका जो विग्रह है ये पंचभूतात्मक नहीं है ये चिन्मय विग्रह ये सच्चिदानंदमय विग्रह है। और अगर भगवान का विग्रह सच्चिदानंद हो सकता है तो एक साधक भी साधना के माध्यम से वो दिव्य जीवन का अनुभव कर सकता है और करते है। हमारे यहां तो दो दृष्टान्त हैं आप लोग जानते भी होंगे जो सशरीर भगवान के विग्रह में समा गए एक चैतन्य महाप्रभु जो जग, जगन्नाथ भगवान में सशरीर समा गए थे और एक भक्तिमती मीरा जो द्वारिका द्वारिकाधीश में सशरीर समा गई थी वो क्या था पंचभूत भी साधना करते करते दिव्यता को प्राप्त हो गए थे और वो में हो गए थे आनंद में हो गए थे तभी तो समागे तभी तो एक हो गए तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसलिए अगर यहाँ कोई वेदांत के साधक बैठे हों बैठे भी होंगे तो कभी भी भगवान के विग्रह को पंचभूतात्मक नहीं मानना चाहिए पाप लगता है दोष लगता है हा? हम लोग जब पढ़ते थे तो एक श्लोक लिखाया गया था आ, यो वेद भौतकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः भगवान कृष्ण के विग्रह को जो पंच भौतिक मानता है मुखम तस्वलोक्या सचैलम स्नान ऐसे व्यक्ति के मुख का दर्शन हो जाए तो कपड़ों के सहित स्नान करना चाहिए नहीं तो मुख के दर्शन करने वाले को भी पाप लगता है ये लिखा हुआ भगवान का विग्रह भगवती का विग्रह ये पंचभूतात्मक नहीं होता है वो कहीं भी किसी रूप में प्रकट हो सकते एक से अनेक हो सकते अनेक से एक हो सकते है पंचभूत में ताकत कहां है अरे महाराष्ट्र में जितनी गोपियां थी हजारों बनिता शत लिखा है हजारों की संख्या में गोपियां थी और हजारों की संख्या में श्री कृष्ण प्रकट हो गए कहा से हो गए पंचभूत वे आत्मक शरीर होता तो नहीं हो सकते थे महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं और ये जो आपका सचिद आनंद में विग्रह है प्रभु लगता है मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही प्रकट हुआ है आज अगर आप ये लीला नहीं दिखाते तो आप साक्षात भगवान हैं ये मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आता हाँ। आज इतने गदगद हैं ब्रह्मा जी भगवान की इस लीला को देख करके और आगे क्या कह बैठे हाँ कई बार जो प्रारंभिक वेदांति होते है न जो परंपरा से नहीं चलते है पहले धर्म निष्ठा हो फिर भक्ति निष्ठा हो उसके बाद ब्रह्म निष्ठा हो वो तो पक्के होते लेकिन जो सीधे ही आ, लिफ्ट से ऊपर चले जाते सीढ़ी से नहीं चढ़ते तो वो गड़बड़ा जाते आ, वो कभी कभी महाराज वो कह देंगे कि सब ब्रह्म है सब ब्रह्म से पूछो तुम्हारा बैंक बैलेंस ब्रह्म है कि नहीं वो मिथ्या है कि नहीं हगवान का विग्रह मिथ्या सिद्ध कर देंगे भगवान का भजन मिथ्या सिद्ध कर देंगे उनसे पूछो तुम्हारा अपना शरीर अभी तक मिथ्यात्व की अनुभूति हुई कि नहीं तुम्हारा जो अपना शरीर है भगवान के विग्रह को तो नाम रूपात्मा कह करके मिथ्या सिद्ध कर दिया लेकिन तुम्हारा अपना विग्रह मिथ्या सिद्ध हुआ कि नहीं अपना विग्रह सत्य है बैंक बैलेंस सत्य है अपनी प्रतिष्ठा सत्य है ये तथा कथित जो है ना वो धोखे में रहते लेकिन अगर वो ईमानदार है तो वह वापस भक्ति में आता है ज्ञानोत्तरा भक्ति जिसको बोलते हैं ईश्वर उसकी व्यवस्था करता है और ऐसा होता ही तो यहां पर ब्रह्मा जी ने एक बात और बड़ी सुंदर कही हाँ बड़ी सुंदर श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज ज्ञाने प्रयास मुद जीवंती सन्मुखरितादीय बातिगता तनुवां मनोभी ये प्रायशोजित जिप्यसितई स्त्रो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तो एक ही निर्णय किया है शम सुंदर तुम्हारी इस लीला को देख करके क्या बोले वेदांत के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए वाला जी बहुत अपने शब्द पढ़ते है बोले ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए बोले क्यों वेदांत का विरोध नहीं अंतिम लक्ष्य तो वेदांत ही है बोले क्या करें बोले अगर ज्यादा शक्ति है ज्यादा पावर है तो दिमाग थकाने के लिए वो ठीक है हा? लेकिन अगर नहीं है तो बोले महाराज भक्ति प्रारंभ करो भगवान की जब करो ध्यान करो जैसे आज आप दिन में यहाँ पर आ, बहुत लोगों ने जब किया करके हमारे कई भक्तों में कई लोग आए और उन्होंने कहा महाराज इतना आनंद घर में नहीं आता है जितना आनंद यहाँ तो मैंने कहा कि खाली इसी समय क्यों हमेशा आया करो, जब भी घर में खटपट हो जाए झटपट आश्रम में आ गए <laughs> स्वामी जी की तरफ से तो मना नहीं है जब करने के लिए कोई भी जब कर सकता क्यों स्वामी जी यहाँ तो कोई भी बैठ के ध्यान जब कर सकता है इसके लिए तो कोई मना नहीं देखो भगवान भी घर में खटपट कराते भी इसीलिए कि तुम लोग आश्रम में आ जाओ कथा में आ जाओ सत्संग में आ जाओ हाँ इसीलिए ठाकुर जी करवाते हो उसके बाद भी आप ना समझो तो ठाकुर क्या करे हा? तो इसीलिए तो कहते हैं ज्यादा घटपट की खटपट में न पढ़ के रज्जु सर्प में न पढ़ करके बोले भगवान का नाम लो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अगर थोड़ा भी आपका अटैचमेंट है श्री कृष्ण के साथ किसी भी भाव से आप नाम गाएंगे या ध्यान करेंगे या जब करेंगे आप अनुभव करेंगे आपके शरीर में रोमांच होना प्रारंभ हो जाएगा आंखों से अश्रुपात होना प्रारंभ हो जाएगा कंठ अवरुद्ध होना प्रारम्भ हो जाएगा और वो रश की अनुभूति होगी जो दुनिया में कहीं नहीं होती आप करके देखो ये ऐसा स्थान है ऐसा प्रांगण है ये तो दिल्ली वासियों का सौभाग्य है दिल्ली जैसे शहर के अंदर इतना सुंदर स्थान आपको उपलब्ध है कहीं जाना ही नहीं यहाँ करके आप ध्यान करें, भजन करें सत्संग करे ह्ञाने प्रयास मुदपास हा? बोले भजन करना प्रारंभ कर दो और अगर कोई संत महापुरुष मिले भगवत प्राप्त महापुरुष मिले हन भवदीय वार्ताम भवदीय वार्ताम तो ठीक है भगवान की कथा सुनो भगवान का जप करो भगवान का ध्यान करो लेकिन एक शब्द और जोड़ दिया ब्रह्मा जी ने सन मुखरिताम सदभी मुखरिताम सदभी महाद भगवत भक्त ही मुखरिताम भगवत प्राप्त महापुरुष जब भगवान की कथा कहता है वो स्वयं डूब जाता है और सुनने वालों को भी डूबोता चलता है उसके शब्द के साथ अर्थ प्रकट होता चलता है वही वास्तव में कथा है। कथा के शब्द के साथ अर्थ अगर नहीं प्रकट हुआ तो कथा कथा कथा नहीं है। के के शब्द के साथ अर्थ प्रकट होना चाहिए। कृष्ण नाम आया तो श्री कृष्ण की छवि दिखनी चाहिए कृष्ण लीला का वर्णन हो रहा है तो भाव में कृष्ण लीला का दर्शन होना चाहिए वो कथा होती है इसीलिए लिखा है सन मुखरिताम सद भी वास्तव में जो भगवत भक्त है उनके श्री मुख से जवाब कथा सुनेंगे हाँ, तब कथा के एक अलौकिक आनंद आएगा एक अलौकिक रस आएगा हाँ? कथा तो कथा है ठीक है लेकिन वक्ता कौन है ये भी देखा जाता है सुखदेव हाँ? जी ही भगवान कृष्ण ने परीक्षित को कथा क्यों सुनवाई हजारों ऋषि बैठे थे सुखदेव जी के आने के पहले यहाँ तक कि सुखदेव जी के पिता और सुखदेव जी के गुरु महर्षि व्यास भी बैठे हुए थे लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त है ना परीक्षित भगवान कृष्ण सबसे सर्वोच्च वक्ता उनको भेजा जो आज तक किसी को भागवत नहीं सुनाए थे वो थे सुखदेव जी और वो ऐसा वक्ता थे महाराज केवल परीक्षित को नहीं सुनाते थे स्वयं भी डूब जाते थे भागवत में तीन चार जगह वर्णन है जहां सुखदेव जी भाव समाधि में चले जाते कथा कहते कहते हगाते समय कोई समाधि में चला जाए एक अलग बात है कथा के बीच में कोई समाधि में चला जाए ये तो कोई भगवत प्राप्त भगवान से एकता का अनुभव करता हुआ महापुरुष के संभव सुखदेव जी को जगाना पड़ता था कीर्तन करना पड़ता था पंखा झलना पड़ता था जल छिड़कना पड़ता था वो सुखदेव इसलिए सन मुखरिताम भवदीयवारताम जीवंती उस कथा का श्रवण करते हुए आपके नाम का जप करते हुए ध्यान करते हुए बोले जो महाराज अपना जीवन व्यतीत करते हैं स्थानीय स्थित बोले बहुत तीर्थों में जाए तो भी ठीक है और ना जाए तो भी ठीक है स्थाने स्थिता रह रहे, रहे वहां भी अगर ऐसा जीवन बन जाए तो बोले क्या होता है अगर वो ठाकुर के धाम में नहीं जा पाते हैं तो ऐसे भक्त के घर में ठाकुर स्वयं चल के आ जाते हैं और उसको दर्शन देते हैं स्थानीय स्थित ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो आपके दर्शन करने के लिए चल के आया हो लेकिन इन ग्वाल बालों को आप स्वयं इनके घरों में जाकर के दर्शन देते क्या गोपियां बुलाती थी कृष्ण को कि हमारा माखन खा जाओ हम लोग बुलाते हम लोग भोग लगाते हैं घंटी बजाते हैं पर्दा लगाते हैं फिर वे शायद आते हैं या नहीं आते हो तो आप जाने हम जाने वो तो व्यक्तिगत बात है लेकिन क्या गोपिया स्तुति करती थी क्या हो कन्हैया क्या हो घंटी बजाती थी क्या आमंत्रण देती थी नहीं यही है स्थान स्थित आप उनके हो तो देखो आप चल सकोगे तो आप चल के जाना आप नहीं चल सकोगे तो वो चल के आएंगे वो तुमको घर में आके मिलेंगे ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु इन ग्वाल बालों का जीवन धन्य है इन व्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके यहाँ चल के आप जाते हैं जिनके भोजन की व्यवस्था आप देखते हैं सुरक्षा की व्यवस्था आप देखते हैं इनको कहना नहीं पड़ता आपने भागवत में कहीं सुना पढ़ा कभी किसी गोपी ने प्रार्थना की हो कि हमारी रक्षा करो कभी किसी ग्वाल बाल ने प्रार्थना की हो कि हमारी रक्षा करो ग्वाल बालों को भी अपना उतना ध्यान नहीं रहता था जितना ग्वाल बालों का ध्यान श्री कृष्ण को रहता था क्यों क्योंकि उनका जीवन श्री कृष्ण के लिए था कितना सुंदर जीवन था वो कितना निर्भर जीवन था हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी महाराज यही तो वरदान मांगते हैं भक्ति निर्भरा दे दीजे, निर्भरा माने, आ, अब हमको हमारी चिंता रघुपुंग करनी पड़े हमारी चिंता आप करने लग जाए वो निर्भर भक्ति भक्त निर्भर हो जाता है मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम कबीर दाशी कहते हैं अब तो वो स्थिति हो गई है की मैं ठाकुर का स्मरण नहीं करता ठाकुर मेरा ध्यान रखता है मैं तो अब निश्चिंत रहता हूँ वो दशा वो दशा इन बालों की है तो कहते हैं भाई वेदांत का विरोध नहीं है लेकिन वेदांत के सच्चा आनंद लेना है तो इस रास्ते से आगे जाओ इस प्रोसीजर से आगे जाओ वेदांत अंतिम लक्ष्य वही है प्रेम के आदर्श भूता गोपियों को भी अंत में श्री कृष्ण ने वेदांत का ही उपदेश दिया हा? लेकिन फर्क है मैं कई बार कहता हूं और ये देखने की चीज है वक्ता वही श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया श्री कृष्ण ने ही उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया और श्री कृष्ण ने ही गोपियों को ज्ञान का उपदेश दिया वक्ता एक है श्रोता अलग अलग हैं और तीनों का आप अगर विवेचना करके देखें अर्जुन को अठारह अध्याय गीता सुनने के बाद उन्होंने कहा नष्टो मोहा स्मित्र प्रसादान तो में आच्युत उद्धव को पूरा ग्यारह स्कंद लगभग 28 अध्याय 18 अध्याय 28 अध्याय 28 अध्याय ग्यारह स्कंध सुनने के बाद उद्धव कहते हैं वही बात जो अर्जुन ने कही विद्रावितो मोह महांधकार या आश्रितो में तव संधानात हे श्याम सुंदर आपके उपदेश से मेरा अज्ञान का अंधकार दूर हो गया लेकिन धन्य है ब्रज की गोपियां धन्य है व्रज के प्रेमी इन लोगों को इतना सुनने के बाद जो प्राप्ति हुई गोपियों को केवल दो श्लोक में श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश दिया है और गोपियों की अविद्या की निवृत्ति हो गई सुखदेव जी ने मुहर लगाई अध्यात्म शिक्षा गोप्या एवं कृष्ण ने शिक्षिता तदनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशाह तमध्यगन जीवकोश ध्वस्त हो गया अरे जीवकोश ध्वस्त होना माने एक, एक तो का एकत्व का अनुभव हो जाना एकत्व तो की अनुभूति हो जाना ये जीव कोष ध्वस्त का अभिप्राय है अविद्या की निवृत्ति हो जाना जीव कोष माने ये हम आप जब तक अपने को जीवात्मा के रूप में अनुभव कर रहे हैं तब तक उपासना की जरूरत है आ? और वो उपासना करते करते जीव और ब्रह्म का एकत्व तो की अनुभूति हो जाती है क्यों जीव भी चैतन्य है ब्रह्म भी चैतन्य है चैतन्य दो होते नहीं है उपाधि के कारण दो दिखाई दे रहे हैं जैसे एक जल में महाराज बर्तन में जल भर के रख दो सूर्य को प्रतिबिंब पड़ने लग जाएंगे, जितने बर्तनों में जल होगा उतने प्रतिबिंब पड़ने लग जाएंगे, क्या उतने सूर्य हो गए वहाँ जो जल में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है भी सूर्य की किरण है रश्मिया है। और सूर्य की ज्योति से और सूर्य में कोई भेद नहीं होता है लेकिन उतने सूर्य नहीं है बर्तन रूपी उपाधि के कारण उतने सूर्य दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही अंतकरण रूपी उपाधि के कारण इतने जीव दिखाई दे रहे हैं अंतकरण रूपी अविद्या समाप्त हो जाए तो जीव ब्रह्म है जीव ब्रह्म होना नहीं है न होने की भ्रांति की निवृत्ति होती है न होने की भ्रांति की निवृत्ति होती होना नहीं अगर जीव ब्रह्म बनेगा तो फिर बिगड़ जाएगा बनता नहीं है। जो जीवत्व की भ्रांति हो गई है उसकी निवृत्ति होती है। लेकिन सहज में किसकी हुई सहज में उतना अर्जुन की भी नहीं हुई की भी नहीं हुई, जितने सहज में गोपियों की हुई इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यंती केवल बोध लब्ध ये प्रभो श्रेय श्रुतिम श्रेय श्रुतिम कल्याण का झरना है कौन आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति कल्याण धर्म अर्थ काम मोक्ष जिससे झरते रहते वो है आपकी भक्ति हाँ, क्या महिमा है भक्ति की भक्ति में बड़ी सुरक्षा है पूजा रोटी राम बाबा कहते थे भक्ति माने इंश्योरेंस हाँ आपका अगर इंश्योरेंस गाड़ी का है मकान का है और कुछ गड़बड़ हो जाए आग लग जाए एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जुर्माना हर जाना कंपनी देगी आपको चिंता ही नहीं करना बोले भक्ति करा देना माने भगवान के यहां इंश्योरेंस करा देना उसके बाद कोई भी दुर्घटना होगी तो आपको चिंता नहीं करना ठाकुर संभालेगा क्योंकि इंश्योरेंस आपने करा दिया है इंश्योरेंस महापुरुष कितनी सरल भाषा में क्या समझा देते बोले भक्ति माने इंश्योरेंस जिम्मेदारी भगवान की हो जाती और होता है देखा जाता है हम आप में जितने भी साधक बैठे हैं या साधु बैठे हैं मैं कह सकता हूं ईश्वर को छोड़ के कोई ऐसा नहीं होता जिससे गलती नहीं होती गलती किसी से भी होती हमारे गुरु जी कहते थे बोले बाद में हमारे साथ बहुत सारे चमत्कार जुड़ गए या जोड़ दिए गए बोले हमसे भी बचपन में बहुत गलतियां हुई लेकिन जब भगवान के साथ जुड़ जाता है तो जैसे एक सामान्य माता पिता अपने बच्चे की गलतियों को माफ करता हुआ सुधार करता जाता है ऐसे ठाकुर भी अपने भक्त की गलतियों को माफ करता हुआ आगे सुधार करता जाता है ठाकुर का स्वभाव ये जीवन का अनुभव है और यहाँ जितने बैठे हैं भक्त लोग अनुभव करते होंगे कितनी गलतियां हम लोगों से होती है फिर भी और ठाकुर जी माफ करते इसलिए श्रेय श्रुतिम ये जो भगवान की भक्ति है ब्रह्मा जी कहते हैं ये क्या है बोले झरना है झरना क्या क्या इससे निकलता है बोले जो चाहिए वो निकलता है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए अरे ध्रुव जी ने भक्ति की क्या चाहा सिंघासन सिंहासन मिला आपको सिंहासन चाहिए तो भी भक्ति करिए अर्थ धर्म चाहिए धर्म निष्ठा हाजिष्ठ धर्म निष्ठ थे धर्म के अवतार थे लेकिन आप कल्पना करिए अगर श्री कृष्ण का प्रेम उनके साथ नहीं होता तो महाराज युधिष्ठिर धर्म की स्थापना कर पाते या नहीं कर पाते नहीं कर पाते दुर्योधन से पराजित हो जाते भीष्म पितामह को कौन जीतता द्रोणाचार्य को कौन जीतता कर्ण को कौन जीतता महाराज युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं धर्म के है। रास्ते पे चलते थे लेकिन अगर श्री कृष्ण का आश्रय नहीं होता तो धर्म की स्थापना करने के सामर्थ्य उनमें नहीं थी अगर धर्म चाहिए और वास्तव में धर्म क्या है इसकी सच्ची व्याख्या भी तो श्री कृष्ण ही कर सकते हा? बड़ा कंफ्यूजन। इतना विशाल धर्म है हमारा सनातन धर्म बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते इसलिए अंत में जब समय बहुत कम बचा अर्जुन को महाराज अंतिम समय में विषाद हो गया दोनों सेनाएं खड़ी हैं लड़ने के लिए अंत में अर्जुन ने हथियार डाल दिए विषाद योग नाम पड़ गया पहले अध्याय का मैं युद्ध नहीं करूंगा बाकी सब करूंगा कारपर्ण दोषो पहमूढ़ चेता तो मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं मेरे को मार्गदर्शन दीजिए मैं क्या करूं अगर इतने बोलता तो शायद सच्ची शरणागति होती लेकिन अर्जुन यानी रुके अर्जुन कहाँ रुके नोत्स इत गोविंदम उत्वा तूषणीम बभूअ मैं युद्ध नहीं करूंगा बाकी जो आप आदेश करें सब करूंगा दोनों तरफ से सेनाएं तैयार खड़ी अब तुम युद्ध नहीं करेगा तो क्या भोजन करेगा क्या हा? क्या करेगा हा? युद्ध की तैयारी हो चुकी है महाभारत का शंख बज चुका है और शरणागति बड़ी विलक्षण है जैसी हमारी आपकी होती वही अर्जुन की शरणागति हम आप भी तो भगवान से यही कहते हैं ना गुरु जैसे यही कहते हैं ना बाकी सब ठीक है महाराज लेकिन ये बात हम आपकी मानने वाले वही शरणागति अर्जुन की लेकिन फर्क क्या है अर्जुन को भगवान ने डांट के नहीं भगाया गुरु तो डांट के भगा देगा भगवान जानते थे मेरा सखा है हा? मेरा मित्र है भगवान से नाता जोड़ा था ये प्लस पॉइंट था अर्जुन के, यही भक्ति की महिमा है अगर अर्जुन का नाता श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव का नहीं जुड़ा होता तो शायद श्री कृष्ण डांट के भगा देते जब तेरे को बात ही नहीं माननी है तो शरणागति का अर्थ क्या तू पहले कह दिया निर्णय तो तूने ही दे दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा अरे युद्ध के लिए सारी तैयारी है पराय क्या है और वहां पर भगवान भगवान ने जो उपदेश दिया उनका संशय दूर किया और स्वयं सहयोग किया और इतना ही नहीं किया भगवान ने ग्यारहवें अध्याय में दिखा दिया तो नहीं लड़ेगा तो भी युद्ध तो होगा और ये मारे जाएंगे तब अर्जुन को और आश्चर्य हुआ कालोश का लो का में लोक अक्षय प्रबुद्ध हो लोक न सर्वे भविष्य प्रत्यनी कैदा तस्तृष राज्य समृद्धम अर्जुन देख मैं काल के रूप में प्रकट हुआ हूँ तो भगवान ने विराट रूप का जब दर्शन कराया सारे योद्धा उनके अंदर समाते चले जा रहे अर्जुन डर गया इतना विकराल रूप था भगवान का अर्जुन ने प्रार्थना की वही रूप दिखाई महाराज मेरे को डर लग रहा है अर्जुन जैसा भक्त डर गया जानता था ये भगवान है फिर भी डर गया जब शाम सौम्य रूप में भगवान वापस प्रकट हो गए तब अर्जुन ने कहा प्रभु आपने सबको मार ही दिया है सब मरे हुए हैं मरने ही वाले हैं, और मैं युद्ध नहीं करना चाहता तो मेरे को आप क्यों युद्ध कराना चाहते आपने तो कह दिया कि ये फिर भी बचेंगे नहीं भगवान मुस्कुराए अर्जुन मेरा यही स्वभाव है मारूंगा मैं लेकिन नाम तेरा करूंगा मैं कहूंगा अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता है अपना नाम नहीं करूँ कितनी करुणा ये है भक्ति ये है भक्ति अगर भक्ति नहीं होती तो क्या धर्मराज धर्म की स्थापना कर पाते भक्ति नहीं होती तो अर्जुन क्या महाभारत का युद्ध जीत पाता हेय श्रुतम भक्ति में क्या नहीं है भक्ति अपने आप में पूर्ण है भक्ति से लोक व्यवहार चाहिए तो लोक व्यवहार मिलेगा प्रतिष्ठा चाहिए तो प्रतिष्ठा मिलेगी और वेदांत की अनुभूति चाहिए तो वेदांत की अनुभूति मिलेगी हज हो जाता रास्ता सरल हो जाता है बोले इतना सुनने के बाद भी अगर कोई भक्ति नहीं करता केवल वेदांत के ही रास्ते में परिश्रम करता रहता है बोले उसकी दशा क्या होती है उसका उदाहरण या जी ने दिया <laughs> क्लिश्यंत ये केवल बोध मेरे को इसलिए हंसी आती है क्योंकि मेरी दशा भी कभी ऐसी थी हाँ मैं दूसरे पे क्या आक्षेप करूँ मैं भी जब पूज रोटी बाबा के पास से गुरु जी के पास आया वृंदावन तो पूज रोटी बाबा के यहाँ तो शंकर वेदांत की ही चर्चा होती थी नित्य प्रति और उसी का उपदेश करते थे बुद्धि थोड़ा प्रारंभ से ही ठीक थी तो वो मैं उपदेश सुन सुन के मेरे को याद हो गया एक दिन बाबा ने कहा कि तुम भी कुछ सुनाओ प्रवचन मेरा वहीं से शुरू करा दिया था जब मैं 17 साल का था तब मैं तो घबराया अचानक कह दिया मैं इसे बैठा था बोले उठो सुनाओ अब इतना हम लोग डरते थे कि ना नहीं कर सकते थे बोले आज से ही तुम्हारा श्री गणेश करा देता हूँ मैं जब मैंने सुनाया तो वेदांत की बातें जो बाबा से सुनी थी वही सुना दिया उस समय तो कुछ नहीं बोले बाद में बाबा रात्रि में जब मैं प्रणाम करने गया बोले ब्रह्मचारी ये वेदांत के जमानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं बोले साधना करो साधना ये तो गायत्री की उपासना करो अभी तुम ब्रह्मचारी हो या किसी इष्ट की आराधना करो तब वेदांत का रस आएगा जीवन में नहीं तो खाली दिमाग की विषय बन जाएगा प्रोफेसर बन जाओगे प्रवचन कर सकोगे ना तुम्हारा मोह दूर होगा न सुनने वाला का मोह दूर होगा फिलॉसफी के कितने प्रोफेसर है आज फिलॉसफी के कितने पढ़ाने वाले हैं क्या उनका मोह दूर हो गया क्या उनका शोक दूर हो गया अरे जब प्रवक्ता का ही नहीं दूर हो गया तो श्रोता का कहां से दूर हो जाएगा हा? तो बोले जबरजस्ती भक्ति को छोड़ के वेदांत तो लक्ष्य है लेकिन भक्ति को छोड़ के नहीं ध्यान रखना रोज ध्यान करो जब करो फिर वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करो आपको लाभ होगा साथ साथ अनुभव होता चलेगा जो ब्रह्म है वही तो श्री कृष्ण है जो श्री कृष्ण है वही तो ब्रह्म है बोले जो ऐसा नहीं करते जो केवल वेदांत में लगे रहते हैं उनके हाथ क्या लगता है आप लोगों ने धान सुना है? धान जो जिससे चावल होता है बोले धान से जब चावल निकाल लिया जाता है तो उसकी भूसी बचती है भूसी अब अगर कोई भूसी को कूटे एक महीने तक कि अब मैं इससे चावल निकालूंगा और एक महीने के बाद वो बोले मैंने इतना परिश्रम किया लेकिन चावल नहीं निकला तो गलती कूटने वाले की थी या गलती भूसी की थी भाई हाँ? किसके गलती थी कूटने वाले तेसा मसो क्लेशल एवं घासी नाम यही यहाँ पर दृष्टान्पल यही दिया बोले जैसे चावल निकाल लिया गया है ऐसे धान को भूसी को जो कूटता है बिना भक्ति के वेदांत की यही दशा होती है जो भूसी कूटने वाले की दशा होती है हाँ? और दिन भर रज्जु सर्फ करेगा घटपट की घटपट करेगा तंतुपट करेगा हमारे गुरु जी तो कभी कभी विनोद में कहते थे बोले वेदांति लोग दिन भर रस्सू से निकालते रहते हैं शाम को सांप रस्सी में फिर घुस जाता है अगले दिन फिर निकालना शुरू करते हैं। है <laughs> तो रज्जु सर्प जीवन भर खत्म होता ही नहीं आ? तो रज्जु सर्प घटपट के खटपट, तंतुपट ये महाराज निमित्त कारण उपादान कारण आ? समुआई कारण बहुत सारे हो वेदांत के शब्द हैं अंता कर्णावच न अविद्या अविद्यावत् चैतन्य मायावच्छ न चैतन वो सब वेदांत के पारिभाषिक शब्द है उसी में लगा रहता दिमाग के खर्च में अब ब्रह्मा जी कहते हैं अरे भाई निकला हुआ माखन मिल रहा है तो झंझट करने की जरूरत क्या है भगवान का नाम लो भजन करो कथा सुनो और जब बुद्धि शुद्ध होने लग जाए तो वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करो लक्ष्य वही और आप भक्ति करेंगे तो एक सुविधा और है अगर आप भक्ति में ईमानदारी से लगे हैं तो आपको जीवन के उत्तरार्ध में कोई ना कोई गुरु मिलाने की व्यवस्था श्री कृष्ण करेंगे श्री कृष्ण की जिम्मेदारी होती है लोग कहते हैं हमको गुरु नहीं मिल रहा है, चिंता मत करो गुरु की व्यवस्था तुम्हारे लिए ठाकुर जी करेंगे वो उनकी व्यवस्था है वो करेंगे और अगर एक प्रतिशत नहीं मिला तो श्री कृष्ण ही गुरु बन करके आएंगे जैसे गोपियों के गुरु बन गए और उनको उपदेश दिया ये इसमें निश्चिंतता तो है क्योंकि तो आज भी एक प्रश्न खड़ा रहता किससे पूछे कोई महात्मा तो अच्छा मिलता ही नहीं है कम ज्यादा होते हैं अच्छे महात्मा आज भी है कम ज्यादा हो सकते हैं और अगर जिनको न मिलते हो तो मैं एक तो बता ही देता हूं हमारे जबल पर आश्रम एक परमहंस जी रहते हैं बड़े विरक्त हैं बड़े अनुभवी हैं यहाँ से कई लोग गए उनसे मिले हैं उनको हनुमान जी के दर्शन हुए सीताराम जी के दर्शन हुए नर्मदा मैया के दर्शन हुए जीवन भर कोई आश्रम नहीं बनाया आज भी नहीं बनाया हा? अपने आश्रम के बगीचे की कुटिया में रहते उनके लिए बना दी गई मैंने बहुत कहा वृंदावन चलिए बद्रीनाथ चलिए बोले अब कहीं जाने की इच्छा भी नहीं नहीं जाते कही उन्हीं की बात में बता रहा था अगर कोई सच्चा जिज्ञासु में तो एक एक घंटा भी सत्संग करते और अगर उनको पता लग जाए कि कुछ करने वरने वाला नहीं है तो उसको भगा देते हैं। और कहने से नहीं भागेगा तो पत्थर मार के सिर्फ छोड़ देते हैं। हाँ तो आप कहेंगे महात्मा कहाँ अभी भी ऋषिकेश में स्वामी हंसानंद जी महाराज हाँ लगभग पचानबे 90 पचानबे साल की अवस्था ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ठीक है कम है और समस्या क्या होती है कि जो अच्छे महात्मा है ना अब वो चैंडलों में तो आते नहीं अब आजकल तो चैनल वाले महात्मा खोजे जाते हैं ना <laughs> तो अब चैनल में तो अच्छे महात्मा आते नहीं फिर आप कहते कोई अच्छा तो है नहीं अरे भाई पहले लोग खोजते थे गुफाओं में गंगा किनारे नर्मदा किनारे अब आप सोचते हो टीवी के अंदर से मिल जाए सदगुरुदेव हाँ तो टीवी के अंदर से तो निकलने वाले है नहीं क्योंकि जो अच्छे महात्मा वो चैनल में आते नहीं जो चैनल में आते हैं उनका भगवान ही मालिक हम भी कभी कभी आ जाते हैं हमारा भी मालिक भगवान है तो आप क्या करेंगे तो अच्छे महात्मा नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते हम ज्यादा होते रहते तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं प्रभु आपकी सगुण साकार एक बात और बड़ी सुंदर कही हा शगुण साकार लीला समझना सरल है निर्गुण निराकार समझना कठिन है तथा भूमि गुण से विबोध मध्य कमलांतरात्म भी अविक्रिया स्वानुवात अनन्य अन्य बोधाध्यात्मतया नचान्य था निर्गुण निराकार को आप कैसे समझेंगे कमलांतरात्म भी जिनका निर्मल अंतकरण हो चुका है निर्मल अंतकरण के पहचान क्या है मल विक्षेप आवरण मल विक्षेप आवरण जिस अंत में नहीं है मल माने कर्म की अशुद्धि दूसरों के संपत्ति अगर लेने की अभिलाषा जीवन में है तो समझ लेना भी मल का पर्दा पड़ा हुआ है दूसरे का हक लेने की अगर इच्छा कभी होती है तो मल का पर्दा पड़ा हुआ है दूसरे को अकारण परेशान करने की इच्छा मन में होती है सोच लेना अभी तो पहली सीढ़ी पार नहीं हुई मल का पर्दा पड़ा हुआ है और विक्षेप ध्यान करते समय जो मन इधर उधर चंचल हो जाता है ना इसका नाम है विक्षेप दूसरे की इच्छा नहीं होती संपत्ति लेने की दूसरे को हम जानबूझ के दुखी नहीं करते हैं तो समझ लेना पहली सीढ़ी पार हो गई है पहली स्टेज पार हुई अब देख लेना अपने अपने मन को पूज रोटी राम बाबा कहते थे कथा में नंबर मिलाते चलना हमारा नंबर कहाँ मिलता है पहली सीढ़ी के नीचे हैं अभी कि पहली सीढ़ी पे चढ़ गए हैं या दूसरी सीढ़ी पे पहुंचे अगर ध्यान करते समय मन ठाकुर में लग जाता है आ, तो लगेगा अगर आपका थोड़ा नाता होगा ना थोड़ी भी डोर जुड़ी होगी क्यों नहीं लगेगा आपके बच्चे में आपका मन लग जाता है व्यापार में लग जाता है ठाकुर तो चिन्ह में है सच्चिदानंद में है रस स्वरूप है इस नीरस संसार में अगर मन लग सकता है तो सरस ठाकुर में क्यों नहीं लग सकता है हा? लेकिन थोड़ा जरूरत है नाते की थोड़ा जरूरत है संबंध की थोड़ा जरूरत है ऐसे महापुरुष के संग की हा? पुराने समय में कहा जाता था ना दीपक से दीपक प्रज्वलित हो जाता है आप ऐसे महापुरुष के पास बैठे ना जो भगवत भक्त भगवान से जुड़ा है वो भी कुछ ना बोले आप भी कुछ ना बोलिए आप देखेंगे आपका मन शांत होने लग जाएगा एकाग्र होने लग जाएगा वो महापुरुष के चारों तरफ एक वाइब्रेशन होता है एक आभा मंडल होता है हा? वो परमाणु होते हैं जो आपके शरीर को आपके मन को शांत करना प्रारंभ कर देते आप करके देखना प्रवचन से नहीं होगा ऐसा महापुरुष मिलेगा आपको अनुभव होगा हा? तो अमलांतरात्म भी अगर मन आपका एकाग्र हो जाता है तो सोच लीजिए विक्षेप की भी सीढ़ी पार हो गई हा? नहीं होता है तो विक्षेप की सीढ़ी है विक्षेप का पर्दा है अंतिम पर्दा होता है अज्ञान का हाँ? अज्ञान आवरण जिसको हम लोग बोलते हैं आवरण की निवृत्ति होती है ज्ञान के द्वारा जो महापुरुष ज्ञान देता है खुशी को बोलते हैं भी ही, निर्मल भीण खुशी को बोला जाता है जिसके तीनों पर्दे समाप्त हो चुके हैं जो श्री कृष्ण को बाहर भी अनुभव करता है और जो श्री कृष्ण को अपने अंदर भी अनुभव करता है ऐसा महापुरुष हाँ? ऐसा जीवन जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हमारे गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा था वो संस्मरण इतना सुंदर है गुरुदेव से पूछा महाराज आपसे सब लोग इतना प्रेम क्यों करते और हम लोगों ने देखा गरीब हो अमीर हो विद्वान हो ना ना समझ हो सब महाराज जैसे गुरु जैसे इतना प्रेम करते थे गुरु जी से पूछ दिया महाराज हम कैसे हम लोग तो चार छः दस लोगों के परिवार में रहते हैं तो भी आधे प्रेमी रहते हैं आधे विरोधी रहते आपके भक्तों में लाखों लोग और सब लोग इतना प्रेम आपसे करते हैं इसका रहस्य क्या है गुरुदेव ने जो जवाब दिया उन्होंने कहा मेरे को स्मरण नहीं है कि स्वप्न में भी मेरे मन में दुनिया के किसी व्यक्ति के प्रति कभी नफरत का उदय हुआ हो कल्पना करें उस हृदय की कल्पना करें उस अंतःकरण की यह है निर्मल अंतकरण यह सब कृष्ण स्वरूप देख रहे हैं तो किससे नफरत करेंगे जहाँ सब आत्मस्वरूप दिख रहे हैं किससे नफरत करेंगे अमलांतरात्म भी ऐसे निर्बल अंत करण महापुरुष वो निर्गुण का अनुभव कर सकते क्यों अविक्रियात क्योंकि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो निष्क्रिय है निष्क्रिय और जब तक आपका मन थोड़ा निष्क्रिय होना नहीं प्रारंभ होगा तब तक वो निष्क्रिय परमात्मा का अनुभव करोगे कैसे ह आप तो आधा घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है आप कह दो कमर के रीढ़ सीधी करके आसन लगा के शांत बैठ जाओ अगर बैठ सकते हैं आप हाँ पहले तो शरीर शांत बैठे पहली शर्त तो यही है उसके बाद अगर मन निष्क्रिय होने लग जाए मन निष्क्रिय होने लग जाए तब तो काम बन जाएगा एक संकल्प पूरा हुआ और दूसरे संकल्प का उदय नहीं हुआ उस बीच में जो रसानुभूति होती है एक शांति का अनुभव होता है वहीं से ब्रह्म साक्षात्कार का प्रारंभ होता है अविक्रियत, निष्क्रिय है परमात्मा निर्गुण निराकार निष्क्रिय है स्वानुभवात वो तो बाहर से अनुभव नहीं होगा अपने अंतकरण के निर्मल और निश्चल हाँ निश्चल दो शर्त है अंतकरण निर्मल हो जाए और निश्चल हो जाए एकाग्र हो जाए वही आपको अनुभव होगा अविक्रियात स्वानुभवात निर्गुण निराकार में कोई रूप नहीं है नाम नहीं है इसलिए भी कठिन है हम अपने को नाम रूप वाला मानते निर्गुण निराकार ब्रह्म में ना नाम है ना रूप है अनुभव कैसे करेंगे जब तक हृदय शुद्ध नहीं है हृदय चंचल है अचंचल होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए अनन्या बोध अन्य के रूप में अनुभव नहीं होगा उस ब्रह्म का अनन्य के रूप में अनुभव होगा माने अपने से अभिन्न अनुभव होगा अपने से भिन्न अनुभव नहीं होगा इसलिए निर्गुण का ठीक अपने स्वरूप में अनुभव होगा वो जो रोटी रंबावे बड़ी सुंदर बात कहते थे बोले ब्रह्म व्यष्टि में कैसे ब्रह्म सारे शरीर को जानता है विचार करो वही जब व्यष्टि में अनुभव कर लोगे तो समष्टि में अनुभव होने लग जाएगा ब्रह्म के विषय में लिखा है वो स्वयं प्रकाश है उसके लिए सूर्य चंद्रमा या लाइट बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं स्वयं ज्ञान स्वयं प्रकाश बोले कैसे पता लगे भाई ब्रह्म के विषय में तो पढ़ा जाता है स्वयं प्रकाश से व्यक्ति में जो जीवात्मा है वो स्वयं प्रकाश है ब्रह्मकांश है कैसे पता लगे ब्रह्म ब्रह्मकांश तो जीवाईश्वरंश जीवा विनाशी जीवा आपने कभी अनुभव किया कि के अंदर जब कभी दर्द होता है वो दर्द आप किस आंख से देखते हैं आप कह सकते हैं कि ठीक है मन से अनुभव कर लेते अनुभव करके डॉक्टर को बता देते चलो मान लिया बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है आपके पेट में मच्छर काटता है अंधेरा है रात्रि में आप पलंग पर लेटे हुए अंधेरा है मच्छर काटता है आपका हाथ ठीक मच्छर के पास पहुंच जाता है या तो मच्छर उड़ जाता है या पकड़ा जाता है नियम यह है जैसे आपको मैं देख रहा हूं मेरे को आप देख रहे हैं तो इसमें दोनों की जरूरत है आँख भी ठीक होनी चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए केवल प्रकाश होगा और ब्लाइंड होगा वो भी नहीं देख सकता आँख ठीक हो जाए और अंधेरा हो जाए तो भी नहीं देख सकता माने अगर दूसरे को देखने के लिए आंख की भी जरूरत है प्रकाश की भी जरूरत है अब आप विचार करो आपकी पीठ में जब आपका हाथ पहुंचता है उस समय अंधेरा है कमरे में लाइट बंद है प्रकाश भी नहीं है और आपके हाथ की उंगलियों में आंख भी नहीं है आपका हाथ ठीक जगह मच्छर को या कीड़े को पीठ में कैसे पकड़ लिया विचार करो कैसे पकड़ लिया ये सिद्ध करता है कि जैसे समष्टि में ब्रह्म व्यापक है स्वयं प्रकाश है ऐसे व्यष्टि में जीवात्मा व्यापक है और स्वयं प्रकाश है वही जीव और ब्रह्म की एकता होती है लेकिन होते कब है वह बस फिर बात वही आ जाती है केवल जमाने जमा खर्च से नहीं होगी इसके लिए साधना की जरूरत है भक्ति की जरूरत है भगवान के ध्यान भजन की जरूरत है मल विक्षेप आवरण तीनों पर्दों को भिन्न करने की जरूरत है अनन्य अनन्या बोध्यात्मतया न था ब्रह्मा जी कहते हैं और कोई रास्ता नहीं है अपने आत्मा के रूप में ही निर्गुण निराकार का अनुभव होता है इसलिए उसका अनुभव अमलात्मा पर ब्रह्म महापुरुष ही कर पाते हैं सर्वसामान्य के बस का काम नहीं है लेकिन भक्ति भक्ति सबके बश की बात है राम नाम जपने के लिए किसको मना है? और कौन से अधिकार की जरूरत है भाई कृष्ण नाम जपने के लिए कौन सी अधिकार संपदा की जरूरत है भगवान का नाम भगवान का ध्यान अरे भाई पहले तो नकल ही होती है एक संत कहते थे भगवान की भक्ति के पहले नकल होती है और आप और हम भी ये जानते हैं प्रारंभ में गुरु जी ने बता दिया इतना जप करना कर रहे हैं मन तो लगता नहीं ध्यान तो लगता नहीं और कई बार आ, किसी को थोड़ा भ्रमित करने के लिए भी हम लोग माला ले लेते हैं मैं नाम नहीं लूंगा एक संप्रदाय विशेष के लोग वृंदावन में रहते हैं और जब कोई नहीं होता तो आपस में खूब गपशप करते हैं लेकिन जब कोई तीसरा आदमी दिखाई देता है वो माला चालू कर देते हैं तो वो माला भी उनको एक ना एक दिन सच्चा बना देता है तो हमारे गुरु जी कहते थे पहले एग्जाम में एक ग्रेस मार्क होता था ग्रेस मार्क अब आजकल तो परसेंटेज इतना ही हो गया कि ग्रेस मार्क का कोई मतलब ही नहीं है पहले 33 परसेंट में पासिंग मार्क होते थे 33 परसेंट अगर 32 परसेंट किसी का गया किसी सब्जेक्ट में दो चार मार्क्स रह गए तो उसको ग्रेस मार्क से पास कर दिया जाता था तो हमारे गुरु जी कहते थे अरे भक्ति में नकल भी करो तो ग्रेस मार्क से ठाकुर उस भक्ति को असल बना देगा और तुमको पास कर देगा हाँ ये भक्ति की महिमा है ब्रह्मा जी कह रहे बोले निर्गुण निराकार लक्ष्य है लेकिन निर्गुण निराकार सरल नहीं है रास्ता एक कठिन रास्ता है ये तलवार की धार पे चलने वाला रास्ता है इसमें भगवान का सहयोग भी नहीं अगर गए तो गए काम से वेदांत में नास्तिक बनने का डर रहता है क्योंकि तो भगवान को मिथ्या कर दिया भजन को मिथ्या कर दिया और गृहस्थी से पीछा छूटा नहीं व्यापार से पीछा छूटा नहीं तो भगवान तो मिथ्या हो गए व्यापार सच्चा हो गया न ब्रह्म मिला न भगवान मिली गए काम से तो नास्तिक होने का डर रहता है और भक्ति सुरक्षित रास्ता है, हा? सुरक्षित रास्ता है ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ये ग्वाल बालों के साथ जो लीला हो रही है इसको देख करके मैं इतना प्रसन्न हूँ क्या अब मेरे को लगता है ज्ञान लक्ष्य है लेकिन ज्ञान के ज्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए भगवान जब ठीक समझेंगे दे हमको तो भगवान का भजन करना चाहिए नाम लेना चाहिए संकीर्तन करना चाहिए अरे अरे बाद में कुछ मिलेगा उसके बाद छोड़ो वैकुंठ गोलोक जो मिलेगा आप कीर्तन करना शुरू करो ध्यान करना शुरू करो अरे वैकुंठ बाद में मिलेगा ठाकुर तुम्हारे सामने पहले आ जाएगा तुम्हारा जीवन ही वैकुंठ बन जाएगा हाँ तुम्हारा घर वैकुंठ बन जाएगा आश्रम वैकुंठ बन जाएगा हमारे गुरुदेव जब लीला काल में थे वृंदावन में हम लोगों ने देखा है हा? आश्रम में दिन रात कैसे निकल जाता था पता नहीं लगता था हाँ लगता ही नहीं था कि कलयुग है ऐसा लगता था जैसे वैकुंठ का वातावरण दिन भर सत्संग दिन भर भगवान की कथा दिन भर उत्तर एक बार एक वेदांती जिज्ञासु थे उन्होंने एक प्रश्न किया पहले महाराज एक श्लोक आता है वेदांत में ईश्वरानुग्रहा देव पुंसाम अद्वैत वासना महाभयकृत प्राणा द्वित्राणा में वजायती बोले भगवान की बड़ी कृपा होती है तब अद्वैत के प्रति निष्ठा पूरे सभी साधकों को मला दिया जाए तो सच्चे साधक दो तीन ही मिलते जो सिद्धावस्था को प्राप्त करते दो तीन सिद्धि हो पाते तो अब ये इस प्रश्न पे चर्चा चल रही थी बगीचे में बैठे थे गुरु जी और हम लोग भी बैठे थे एक साधक थे जो अपने को वेदांति मानते थे और वेदांत का ही अध्ययन और प्रवचन करते थे भक्ति से थोड़ा दूर रहते थे जब ये चर्चा चल रही थी तो वो बड़े सीरियस हो गए गंभीर होके गुरु जी से पूछे कि दो तीन ही वेदांति ब्रह्मनिष्ठ होते तो गुरु जी मुस्कराए बोले क्यों तो इसमें तुमको क्या समस्या है बोले मेरे को लगता है कि अगर दो तीन ही होते हैं तो एक तो रोटीराम बाबा हो गए एक आप हो गए एक उड़िया बाबा हो गए मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा <laughs> मैं तो रह जाऊंगा अगर तीन ही होते हैं एक समय में तीन ही ब्रह्मनिष्ठ होते हैं तो मेरा क्या होगा गुरु जी इतना हंसे गुरु जी बोले अगर ब्रह्मनिष्ठ होने की चिंता बनी हुई है तो अभी तो पक्का वेदांती नहीं है अरे ब्रह्मनिष्ठ क्यों होना चाहता है तू तो ब्रह्म है अनुभव हो जाएगा तो चिंता कहाँ रहेगी और अगर चिंता है तो अनुभव कहाँ हुआ तेरे को तेरे जो ब्रह्म बनने की इच्छा है एक बार एक भरत जी थे आश्रम में वो जानते हैं कन्डिया जी बैठे वो तो भक्त थे बेचारे लेकिन कभी कभी जोश आ जाता था वेदांतियों के साथ में वो तो बोले गुरुजी हमको ब्रह्म बना दीजिए अब तो महाराज जी तो बड़े विनोदी थे जानते थे वेदांत का कुछ भी सीढ़ी तो ये जानते नहीं बोले भरत जी कौन सा ब्रह्म जो पीपल के पेड़ पे रहता है वो ब्रह्म बन जो भूत रहता है तो उसको भी ब्रह्म राक्षस बोलते अब इतना हसे लोग कहने का अर्थ क्या है यहाँ से एक सज्जन एक बार गए दिल्ली से गुरु के मांडू के कार्य ब्रह्म सूत्र खूब पढ़ते थे जोश आ गया वेदांत का जोश गुरुजी के पास गए वृंदावन जाकर के प्रणाम किया और गुरुजी को बोलते हैं महाराज जी हमको ज्ञान हो गया गुरुजी जी लेते हुए उठ के बैठे मुस्कराने लग गए उसको देख के वो सज्जन अभी है मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ नहीं है लेकिन दिल्ली में है गुरु जब मुस्कराने लग गए तो वो थोड़ा घबराए कि महाराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कराने लगता कुछ गड़बड़ हो गया बोलने में बोले महाराज जी आप कुछ बोले नहीं बोले अभी ज्ञान तुमको कई बार होगा अभी <laughs> तो ये कई बार ज्ञान हो गया ये कोई कहा नहीं जाता है तो अनुभव की चीज है ना ज्ञान हो गया अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान तो अपना स्वरूप है ज्ञान होता नहीं है तो वेदांत की अनेक घाटियां हैं लेकिन जब वो सरल हो जाती है जब वो भक्ति का आश्रय ले लेते हैं आज तो थोड़ा पांच मिनट आगे निकल गया घड़ी मैंने देखी नहीं कई लोग कह रहे थे स्वामी जी आप आगे नहीं बढ़ाते मैंने कहा आगे बढ़ाने के लिए आपको स्वामी जी से अनुमति लेनी पड़ेगी नहीं बढ़ा सकता तो आज का समय पूरा हुआ और ब्रह्मा जी की बड़ी सुंदर स्तुति है इतनी सुंदर है चालीस श्लोक आप जो यहाँ जो नहीं हो सकेगा आप घर में पढ़ लेना लेकिन है पढ़ने लायक है तो कल अभी हमारे पास और समय है जितना हो सकेगा इस स्तुति के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे बड़ी सुंदर स्तुति है आज इतना ही स्वामी जी की अनुमति है कल थोड़ा हम लोग बढ़ाएंगे आप लोग स्वामी जी का स्वागत करें तालियों के साथ इतने <laughs> कल समापन है तो इसतुति को जहाँ तक हो सकेगा पूरा करेंगे अच्छे अच्छे जो श्लोक हैं और आज इतना ही अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें और उसके बाद जाएंगे ओली वृन्दावन विहारी जय जय श्री श्री राधे राधे गोविंद गोविंद रा श्री राधे गोविंद गोविन्द रा श्री राधे राधे गोविंद गोविंद रा साके राधे